ओ कुमार श्री पाता श्रोत्रोत्रिरा चर्वा सर्व चल रहा था प्रश्न चल रहा है से उत्तर वाक्य है है, प्रकार अग्नि में में जल में जो जलाने की शक्ति होती है। वो अग्नि से प्राप्त है अग्नि के साध्य के बिना जल में जलाने की शक्ति नहीं आ सकती है उसी प्रकार इंद्रियों में को देखने की सुनने की अपने व्यवहार अपने विषय ग्रहण करने की जो शक्ति है वह आत्मा के साम के कारण बातचीत है यह समझने की बात है जैसे जल में स्वतंत्र जला है के साथ द्वारा प्राप्त है उसी प्रकार इनमें अपने विषय प्रकाश करते हैं ये उपलब्धित्व विषय का ज्ञान प्राप्त करते इनके द्वारा होता है वो उपलब्धित्व के ग्रेय आ रहे हैं वह आत्मा के मुख्य उपलब्ध आत्मा है उसके कारण से ये बता रहे तो इसलिए से स्त्रोत्र बोला माना कान का दूसरा काम तो होता नहीं है तो स्त्रोत्र में सुनने के जो शक्ति विशेष है, तो है वो आत्मा के कारण आत्मा है वहां आत्मा के कारण आया इसलिए काम का भी का समझना है कहा था यथा क्षेत्र से क्षेत्र मुझे बाकी भाष्य बता छुटा था जैसे वृद्धाया तो तो परमात्मा ने जब चारों कर्मों की सृष्टि की सृष्टि के पश्चात वो कर्म करने के लिए समर्थन हुआ तो के लिए तत्त कर्म के लिए कोई नियामक होना चाहिए कर्म होना चाहिए जब नियामक धर्म नहीं होगा तो कर्म के कर्म नहीं कर सकता तो नियामक धर्म की आवश्यकता है तो वहाँ अमृत हो जाए यहाँ से यह तो एक है तो प्रकार क्षेत्र तो चेट्र, क्या कहा टिप्पणी में शंका उठाई थी नितु पितृत्व से क्षेत्रम तो एक पुत्री पिता में जो पितृत्व धर्म आता है पहले कोई पिता नहीं बोलता था उसमें जब पुत्र पैदा होता है उसमें पश्चात वो उसमें पितृत्व धर्म आता है एक क्षमता है तो पिता में जो पितृत्व आता है उसके लिए पुत्र निमित्त वर्ग है होने ना भी न कि पिता पुत्र जरूरी पिता का पिता के पिता पुत्र नहीं कहा जाता ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ठीक है तो। जैसे पुत्र वर्ग या पिता के पितृत्व आने फिर उस पिता के पिता करके पुत्र को नहीं कहा जाता से कैसे बोला प्रश्न है ये ये प्रश्न है कि शुरोत्र से शुरोत्र बोला माने उस आत्मा के निमित्त से स्त्रोत्र में शून्य की शक्ति आ गई इसलिए उसको स्त्रोत्र से स्वत्र बोल रहे हैं उस प्रकार वहाँ पर वोता ने लोक में पिता में पितृत्व धर्म आने के लिए पुत्र निमित्त बन रहा है कि तो पुत्र को पिता का पिता बोलते हैं क्या नहीं बोलते स्त्रोत्र से स्त्र में प्रयोग नहीं होना चाहिए क्यों ये शंका है तो कहा वृद्धा सदस वही हुआ वो परमात्मा है जो हिरण्य गर्व है जब चारो वर्णों की सृष्टि की चारों वर्णों की सृष्टि के पश्चात में तो समर्थ नहीं हुआ इसके लिए कर्म करने के लिए समर्थन नहीं कर्म करने के लिए धर्म की आवश्यकता है जब बर्णा धर्म तत्त धर्म हो तो फिर तो तो वो धर्म से युक्त तो होकर के अपने अपने कर्म भेट करेगा सर तो वक्त वो समर्थ नहीं, तो तो नहीं हुआ वो विरण चाड़ो बृष्टि करकेगी समर्थ नहीं हुआ श्रेयो रूपम अस्त श्रे उसने एक कल्याण स्वरूप सृष्टि की कल्याण स्वरूप क्या है धर्मम धर्म से सृष्ट किया ये उसके बाद कर्म करने के लिए समर्थ हुआ सतत वर्णों के लिए धर्म से जोड़ दिया तो धर्म च्चेत्र से जोड़ने के बाद काम करने क्षेत्र से क्षेत्र उसी धर्म का नाम है क्षेत्र का क्षेत्र कर दिया क्षेत्रियों का संपत्ति करके कहा किसको कुछ धर्म एक किसी प्रकार यहाँ अनुरूपोंवृत कर अनुरूप से स्त्रो चाहे आपत्ति नहीं है मैंने जिसका जो तो नियामक होता है उसके लिए जैसे क्षत्रियों का नियामक हो जैसे क्षत्र से क्षेत्र ऐसा होगा तो प्रथमांत क्षेत्र है ठीक तो है आत्मा नियामक है इसके उसको स्त्रोत्र से स्त्रोत्र ये कहां दिया गया तथा क्षेत्र से क्षेत्र इत्यादि अथवा लौकिक दृष्टान्त भाषण का यथावा औषम और उदकश कंधा में उच्च अथवा लौकिक दृष्टान है जैसे जल में जो तो जलाने की शक्ति आती है तो धर्म आता है जल में वो तो किमित है अग्नि निवृत्त है यथा उदकस्य औषणम जो जल में जो तो उष्णता आ जाती है वह अग्नि निमित्त उसका निमित्त क्या अग्नि अग्नि के संपर्क होने पर जल में उष्णता जलाने वाला उसका भी दंगा जलाने वाले के भी जलाने वाला तो जलाने वाला जल वा हाथ जलेगा जल से उस जल को जलाने वाला अग्नि तो वह दंगा बोला जाता है जो अग्नि के निमित्त शेष इसमें दगित्व आ गया तो अग्नि को जैसे दगू का दगभ बोला उसी प्रकार यहाँ भी स्त्रोत्र से स्रोत आत्मा को स्त्रोत्र से आत समझा रहे हैं इसमें आपको दो नंबर की टिप्पणी लौकिकम दृष्टांत आये पहले तो सूर्ति संबंधित दृष्टान्त दिया था यथा क्षेत्र से क्षेत्र करके ग्रद्धारण सत्य वाक्य दिया अब लौकिक दृष्टान्त भी देते हैं यथाला इत्यादि कर ठीक क्षत्रिय जाति नियामकम धर्म क्षेत्र से क्षत्रम का अर्थ है क्षत्रिय जातियों के युवा नियामक जो धर्म है क्षत्रियो को क्या करना चाहिए वो बताने वाला जो कर्म है उसको क्षत्रम करके कहा जाता है कहा धर्म चार नंबर एक टिप्पणी क्षत्रिय जाति नियामक धर्म क्षत्र धर्म दिष्ट के से कथन हुआ है उसका क्या कहा गीता के जय है के लिए क्या धर्म होता है जात दान कर्म का विभाजन किया राहणों का कर्म बताया समोदम तपस्त समोद ब्रह्म कर्म शांतिराजब तेजो धरताक्षा पलायन दान निष्प्रभाविको रक्षित वैश्यकर्म स्वभाव परिचरियामक्राभपर्वे कर्मो के बारे में चर्चा की है ऐसा युद्ध वादी प्रत्यवाय क्षत्रियोलंघन कर्म एक अगर नहीं करता है क्षत्रिय होकर के सौर्यादि कर्म नहीं करता है, तो का बता है। जरूर करेगा तो यह कर्म नियाम बन गया क्षत्रिय जाति के लिए प्रत्यवायर प्राचीन पाप लगना है इसलिए कर्म करता है कुछ कर्मों को क्षत्र से क्षेत्र बोला जाएगा चला जैसे यह है टीका मैं कहता है यदि श्रोत्रादि साक्षी आत्मा अस्थि और प्रश्न उठता है अगर, अगर श्रोत्रादि का साक्षी आत्मा है मान कान शब्द सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है आत्मा को पता होता है करके आप बोल रहे आप है कि शब्द सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है तो उसका साक्षी कौन आत्मा हमारा स्वरूप ऐसा आप कह है वेदांति बोल रहे कि शंका है यदि श्रोतरादि साक्षी आत्मा अस्थि यदि वो आत्मा है इंद्रियों सा, के साक्षी मैंने आंख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उसके साक्षी सुनता कि नहीं सुनता उसके साक्षी जो आत्मा है वो फिर चारवा का भी आत्मा तो को चेतन को मानते ही नहीं उपलब्ध कि शब्द के उपलब्ध कौन है स्त्रोत्र उपलब्ध चक्षु इंद्रियों की उपलब्ध मान रहे मानते हैं यदि श्रोतरादी के साक्षी अतिरिक्त आत्मा है तो फिर लोका भौतिक बात इन्हीं को ये आत्मा क्यों मान बैठे हैं। अगर इसके अतिरिक्त आत्मा है तो इन्हीं को आत्मा क्यों मानते हैं लोग हाँ सब कहा कि इनमें भी माने कुछ अपने वस्तु प्रकाश करने का धर्म आता है आत्मा के कारण तो आत्मा तक नहीं पहुंच पाए वो लोग तो इसी को ही उदगम इत्यादि उदगम अभी यही कहाता तो राशन कहते हैं कि उदगम अभी अग्निशंगात अग्नि रूप से इस पानी को नहीं छूना ये आग है ऐसा लोग जब पानी खौला हुआ हो तो लोग उसको आग अग्निशब्द का प्रयोग कर रहे थे जल उदगम अभी अग्निशमयोगा अग्नि के संपर्क होने से जल को भी अग्नि उच्च है लोग अग्नि बोलते देते मुख्य अग्नि है, अग्नि के संबंध से उसी को अग्नि बोल देते, के बोल देते। प्रकार, भी, आत्मा के संबंध से सामर्थ्य आया इसी को वो आत्मा रूप से मान लेते हैं वो कहा से संबंध से आया उनको पता नहीं होता जहाँ दिखाई पड़ रहा उसी को मान लेते हैं जैसे अग्नि जैसे जल को आग बोल देते हैं लोग जब अवला हुआ पानी होगा तो यह अग्नि है आग है सुना है ऐसा सब बोलते हैं अग्नि के संबंध से उसमें जैसे अग्नि तो दिखाई पड़ रहा है उसी प्रकार आत्मा के संबंध सानिध्य के कारण इनमें उपलब्धित्व व्यवहार हो रहा है सिद्धांत इस तरह से चल रहा है ये कहा अग्नि अग्नि सर्वत जैसे जल को भी अग्नि के संबंध से अग्नि कहा जाता है सिर्फ इसी प्रकार चारवाक आदि भी आत्मा के, के कारण इनमें उपलब्धित्व तो व्यवहार हो रहा है ही मानते मानते हैं कि ऐसा चारवाक उसी प्रकार उपलब्धि संबंधा श्रोता आदि शुरू व्यवहार जैसे अग्नि के संबंध से श्रोता दि में इंद्रियों में उपलब्धित व्यवहार होता है वस्तु का उपलब्धता जल को भी अग्नि बोल दिया जाता है उस प्रकार जो मुख्य उपलब्धता आत्मा है ज्ञान आत्मा को होना है वस्तु का ज्ञान तो उस उपलब्धता आत्मा के संबंध से रोत्राद में उपलब्धित्व तो व्यवहार हो जाता है जैसे अग्नि के संबंध में जैसी जल से अग्नि शब्द का प्रयोग होता है उसी प्रकार आत्मा के संबंध से उपलब्धता मुख्य आत्मा है उसके तो अच्छा। के संबंधित भी उपलब्धित धर्म का व्यवहार हो जाता है भवन मते नित्य आत्मा इसे प्रश्न उठेगा आपके मत में अवन मत बने आपके मत में आप वेदांति के मत में आत्मा स्वयं प्रकाश है भवन मते तरी नित्य उपलब्धि स्वाभा आत्मा आत्मा आपके मत नित्य उपलब्धि स्वभाव वाला है उसको किसी की जरूरत नहीं होती किसी वस्तु को प्रकाश करने के लिए आत्मा, है। जो है, उसका सुवाद सुवाद है। आत्मा के लिए आत्मा यदि स्रोतरादि करोत्रणोत्व धर्म नहीं आएगा क्योंकि आवश्यकता ही होनी चाहिए उसको क्यों तो नित्य उपलब्धा स्वरूप है आत्मा उसको अपने विषय प्रकाश अभ्यन करना चाहिए था इंद्रियों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी अगर इंद्रिया आत्मा नहीं है तो विषय प्रकार के लिए आत्मा को तो इंद्रियों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है यह क्षमता है जब कुछ क्रिया होनी हो तब करण की अपेक्षा होती है आत्मा नित्य उपलब्ध स्वभाव है आपके आत्मा तो उस आपके आत्मा के, के लिए किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है लेखन क्रिया करनी हो तो ये लेखन क्रिया के लिए लेखन की आवश्यकता है किंतु अब स्वयं आत्मा आपके उपलब्धा स्वरूप है जित उपलब्धता है तो फिर करोड़ों की आवश्यकता क्यों इंद्रियों की आवश्यकता क्यों बिना इंद्रियों के देखे सुने वो यही संख्या है ये ऐसे आकांक्षा बड़े पर कहते हैं देखो अनिमरा उपलब्ध कहते देखो यहाँ पर जो सुरोत्र से स्रोक्रम करके कहा गया सुधा आत्मा को लेकर कहा हुआ तो इस तो है ध्यान से राष्ट्र मंत्र में जो शोत्र से शुक्रम होते हैं शुद्ध उसके कारण की आवश्यकता उसके कोई इंद्रियों की अपेक्षा उसको नहीं सबका साक्षी हो होता है क्योंकि इंद्रियों की अपेक्षा से जिसको ज्ञान होता है वो प्रमाता होता है जिसको जीव पुरुष अंतकरण विशिष्ट होता है उसको चाहिए करण की अपेक्षा है ज्ञान दो प्रकार के आत्मा की चर्चा उठाते हैं जिसको इंद्रियों की अपेक्षा होगी वो काम में शुद्ध आत्मा नहीं है वो वो प्रमाता है जिसको जीव बोलते हैं अंतक्रम विशिष्ट होता है और जो यहाँ जो चर्चा चल चार चार चार रही है करके वो वो शुद्ध आत्मा की चर्चा है इसलिए उसको शब्द नहीं है बोलने के लिए इसलिए इस तरह से बोला जा रहा है बोला तो जा रहा है यह कह रहे आश्रम करते हैं यद सभगात उपलब्धित करण श्रोत राज्य जिसके संबंध से ये अनित्य उपलब्धित्व आता हो उसका कारण होता है स्रोतारी जैसे प्रमाद आप हो विषय के संबंध से प्राप्त करने के लिए इंद्रियों के सहायता से यद संबंध जिसके संबंध से योग से यद संयोगा जिसके संबंध से उपलब्धित उपलब्धित्व धर्म आता हो उसके तरफ उसका कारण होता है स्रोतरादि करण होते है स्रोतरादि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता हुआ है ये परमात्मा क्यों जैसे दृत्व जैसे जल में जो दृत्व आया है किसके संबंध से अग्नि के संबंध से है स्वतः तो नहीं है किसी प्रकार यहाँ भी जिसके संबंध से जिसमें ये उपलब्धित्व तो धर्म आना हो वो उसके कारण बनते हैं ठीक ये बताया तत्री तत्व तत्व माने कुछ आत्मा तो प्रमाता है उसमें तत्वें प्रोपरादि की अपेक्षा होगी की अपेक्षा होगी तीन उपलब्ध द्वैविध्य दघधित द्वैविध्य दृष्टांच देखो उपलब्धता दो प्रकार की उपलब्धता है जिस उपलब्धता के लिए करोड़ों की आवश्यकता होगी वह है प्रमाता और जिस उपलब्धता के लिए किसी की अपेक्षा नहीं होगी वह है साक्षी बोलते हैं जो शुद्ध दो प्रकार के उपलब्ध हैं यहाँ उसके लिए उसी प्रकार के दो प्रकार के दक्षित्व दिखाते जैसे जल में को के लिए संबंध क्या किसका चाहिए अग्नि का अग्नि में दृत्व के लिए किसी जल का संबंध चाहिए क्या शुद्ध है ठीक है इसी प्रकार शुद्ध आत्मा जल अग्नि के समान है और प्रमाता जल के समान ये दिखाना चाह रहा जो प्रकार दिखाना चाहते हैं ये बताया कहते है हैं प्रमातुर संबंधा प्रमाता को प्रमात्री शब्द है जो प्रमाता ना कहा उसके है प्रमातु यथ संबंध है जिसके संबंध से अनितम उपलब्धित्व भवती अनित उपलब्धित्व तो आएगा किसमें प्रमाता में जैसे शब्द का ज्ञान होगा हमेशा नहीं होगा कभी होता कभी होता क्यों इंद्रियों की और शब्द हो इंद्रिया हो उस काल में ज्ञान होगा शब्द न हो इंद्रिया होने पर भी ज्ञान नहीं होगा और इंद्रिया में हो था था तो शब्द का ज्ञान नहीं होगा ये तो ज्ञाता ज्ञाता जो होता है वो शुद्धात्मक होता है इसके लिए जो प्रमात्ता तो है प्रमाता को यह संबंध है जिसके संबंध से अनिचम उपलब्धित्व होती जिसके संबंध होने पर इंद्रियों के संबंध होने पर उपलब्धता बनेगा प्रमाता इंद्रियों के संबंध नहीं तो उपलब्धता नहीं बनेगा अगर इंद्रिया न हो तो जीव को शब्द का ज्ञान नहीं होगा चक्षु तो न हो तो रूप का ज्ञान नहीं होगा जीव को प्रमाता प्रमाता को कर इंद्रियों के संबंध से अनेकतम उपलब्धित्व संभव चाहिए प्रमाता को तो जो उपलब्धित्व आता है उपलब्धता बनता है हमेशा नहीं बनता शब्द आदि विषय होना चाहिए इंद्रिया होना चाहिए सभी लोग उपलब्धा बन पाता है क्या चाहिए शब्दादि विषय अंतकरण में पहुंच जाए अंतकर्म से सलाकार वृत्ति बने बुद्धि का परिणाम परिणाम कुछ वृत्ति के माध्यम से धिकार जो उस काल में जो स्त्रोत्र आदि कर्म हो जाते हैं बुद्ध की वृत्ति अपेक्षा या बहुत क्योंकि उसको वृत्ति की अपेक्षा चाहिए तो बुद्ध वृत्ति मनुष्य के लिए स्रोत की अपेक्षा चाहिए वहीं से चौदारी आएगी तो अंत कल वृद्धि बन पाएगी वो जो प्रमाता अनिश्चित होता है उपलब्ध अनिश्च्य होता है परमाता में एक कहा सात नंबर परमातुर के ऊपर परमातुर मैं अंतकरणावचिन्न दिता था शुद्ध चेतन नहीं अंधक विशिष्ट चेता प्रमाता था है अंधक्रमावच्छिन्न चेता चेतन अंधक्रमावच्छिन्न जो चेता है परमाता होते हैं जब संबंध आता है स्वस्वामित्व रूप संबंध या स्व हो जाएगा स्वयं और विषय और स्वामी बन जाएगा प्रमाता स्वस्वामित्व संबंध है ये होगा ये बताए तो उसके लिए तो जरूर है क्योंकि अनिब्धित संभव से साक्षित फिर एक शंका होगी चलो प्रमाता को तो स्रोत्रादि के संबंध होने पर विषय का ज्ञान होगा उपलब्धता बनेगा जित्व नहीं बचगा क्योंकि आपके मत में तो असंघ साक्षी की चर्चा कर रहे हैं आपको असंग नहीं सत्य थे उसके लिए करण की क्यों आवश्यकता पड़ेगी संघ है जी चर्चा हो रही तो वृत्ति तो का भी ज्ञाता ऐसा होना है यही है कि प्रमात स्रोत्रादि संगते प्रमात स्त्रोत्रादि के संबंध होने पर संग संबंध होने पर प्रमात जो प्रमाता है जीव है उसमें अनित्य उपलब्धित्व संभव है उसमें अनित्य उपलब्धित्व संभव ठीक है श्रोताधि इक्रिया होंगी तो विषय का ज्ञान होगा उसको प्रमाता को उपलब्धता कहा जाएगा श्रोताधि इक्रिया नहीं होगी तो विषयों का ज्ञान नहीं होगा तो उपलब्ध नहीं कहा जाएगा तो अनित उपलब्धित्व तो आ जाता है जिसमें प्रमाता तब असंघ से साक्षर आप तो वेदांति है आपके तो असंध साक्ष की चर्चा करनी है आपने तो अशुद्ध आत्मा की चर्चा नहीं यहाँ शुद्ध आत्मा की चर्चा होनी है आपके जो असंध है साक्षी है आत्मायुष का कथन उपलब्धित प्रदेश है वहां उपलब्धित्व उपदेश कैसे होगा कथन कैसे होगा उपलब्धता कैसे बनेगा साक्षी तो ये ये तो कहते हैं असंघ से आठ नंबर असंघे उपलब्ध प्रयोजता श्रोकर अनार इस वाक्य के द्वारा क्या सूचना देता है गुरुवास्य जो असंघ है आपका ये आत्मा साक्षी जो है वह उपलब्धि का प्रयोजन स्त्रोत्रादि संगम का योग्यता नहीं होगा का एक संबंध होगा योग्यता नहीं है कैसे होगा प्रतु करके भाषण में जाएंगे कि देगी प्रतु नव अनित उपलब्धित्व स्त्रोत्रादि संगम प्रयोग यही सिद्धांत बोलना चाहते हैं जहाँ अनित उपलब्धित्व आएगा वह स्त्रोत्रादि की अपेक्षा होगी जरूरत ना नित्य उपलब्ध स्वरूप रूपस्पोजता है कुछ पाठ छूटा हुआ लगता है नित्य उपलब्ध रिश्ते ऐसा पाठ होना चाहिए प्रयोजक नहीं होगा क्यों ना नित्य उपलब्ध रिश्ते नित्य उपलब्ध रूप पर से प्रयोग करता है और नित्य उपलब्ध स्वरूप प्रयोजन मान जाएगा यही यही अर्थ बोलते हैं यह प्रत नित्य जिसमें नित्य उपलब्धित्व है जैसे अग्नि में मुख्य है, वो किसी के संबंध की आवश्यकता नहीं उसके किसी के संबंध की वहाँ अग्नि, जल के लिए गर्व होने के लिए दूसरे के संबंध चाहिए अग्नि का संबंध चाहिए नित्य में उपलब्धित्व साक्ष्य में नित्य उपलब्धित्व उसके लिए किसी कारणों की अपेक्षा नहीं होती क्यों अनित उपलब्धित्व जो परमात्ता में आता है उसके लिए तो करणों की अपेक्षा है की अपेक्षा रखता है साक्षी देखते तो वो विज्ञान है ऐसा है, विज्ञानी का जैसे अग्निश्ता है नृत्य है वो क्योंकि किसी प्रकार का नृत्य उपलब्धित्व है वो साक्षी उपलब्धि स्वरूप स्वरूप है उपलब्धि स्वरूप है उपलब्धि कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं उपलब्धि स्वरूपी है ज्ञान तो स्वरूपी है तो अग्नि शब्द से कहा जाता है जैसे दगगा को अग्नि बोला जाता है ठीक इस प्रकाश को उपलब्धि स्वरूप होने पर भी उपलब्धता कहा जाता है उपलब्धता बोला गया केवल वास्तव में उपलब्धता कहा जैसे अग्नि को प्रकाश स्वयं उवरूप होने तो पर अग्नि शब्द से बोलते शब्द से बोलते जलाने वाला बोलते हैं उसका स्वरूप स्वरूप होने पर उपलब्धा शब्द से पौन प्रयोग ठीक है उत्तम अर्थम संक्षिप्त आ रहा अभी तक जो तो झगड़ा चल रहा था इसको संक्षेप में बताते हैं एक बार संक्षेप करके कहना चाहते हैं क्या है संक्षेप में करके भाषण का स्त्रोत्रादिशोतृत्वादी उपलब्धि अनित ये ध्यान देना है में जो स्त्रोत्रादि विषयों की जो उपलब्धि है वो अनित्य है और नित्या का आत्मनि और आत्मा में नित्य है उपलब्धि फरक है इंद्रियादि में जो उपलब्धि है अनित्य है और आत्मा में नित्य है आत्मनि अतः श्रोत्रश इसलिए क्या सिद्ध होगा कि तो क्या इसलिए होगा कहा गया था ये जो शब्दावली शब्दावली घट जाता है इसलिए अक्षरा ने जो शब्दावली है अर्थ अनुमान अर्थ घट जाता है उपपद्य थे क्या उपचे निर्विशेष उपलब्धि स्वरूप से आत्मा मन तो आदि प्रवृत्ति में नेतृत्व को उपस्थित है क्रिया जो तो, बादशेष उपलब्धि स्वरूप आत्मा है ज्ञानवान नहीं ज्ञान स्वरूपी है वो परमा तो ज्ञानवान बन जाता है फिर तो वो शुद्ध आत्मा ज्ञान स्वरूप निर्विशेष जो आत्मा है कोई तो विशेष नहीं बताया जा सकता जिसमें ऐसे आत्मा का उपलब्ध स्वरूप निर्विशेष है और उपलब्धि स्वरूपी है ज्ञान स्वरूपी है साथम का मना आदि प्रवृत्ति निवृत्त उपवत्ते मन आदि के प्रवृत्ति के निवृत्त सिद्ध हो जाता है जाता है उत्पद्य क्रिया पहले है उसके बाद में योजना टीका स्रोत्रादिशु निमित्तेषु सबसु श्रोत्रादि संगठित समातरी सुरक्षित प्र होना होगा होने पर रूप का ज्ञान होना होगा इंद्रिय प्रमाता को विषम का ज्ञान प्राप्त नहीं करता इसलिए अनित्य उपलब्ध हो जाता है कब प्रमाता को तो सबसु स्त्रोत्रादि निमित्तों के होने पर स्त्रोतादि संगते परमात्री स्त्रोतादि के समूह समुदाय में आया हुआ जो प्रमाता है जीव जिसको बोलते हैं उसमें स्रोतृत्वादि रूप उपलब्धि बोला जाता है उपलब्धि हो जाती है उपलब्धित्व उसको उपलब्धित्व बोला जाता है ये कहा इसमें टिप्पणी आप दस और क्या रखिए दस मैं कहते हैं स्रोतरादि जन्म बुद्धि परिणाम और उनका क्या उपलब्धि होगी उपलब्धि यथोक्त उपलब्धिवार उपलब्ध मैंने दूसरे के संबंध से उसको यथोक्तम दूसरे के इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध होना है उसको विषयों का ज्ञान होना है इसलिए उसको अनिस्त उपलब्ध कहा जाता है वो तो अब आगे मानस हो मना बाक्य आएगा यही आएगा सौ प्राण से प्राण से अधिवाक्य है सब अध्यक्ष करके छोड़ देता जो स्रोत्र से स्रोत्र करके जो बताया गया सब में वही समझ आगे मनस हो मना जलवाचम सौरु प्राण से प्राण चक्ष आना है सब ने अधिवेश करना है जैसे यहाँ कहा वैसे मुन्ना है समझ है इसको अधिवेश बोलते हैं मनसोम इत्यादि शु एवं अतिशति अब अतिरेश करके छोड़ देते हैं एवं करके बोलेंगे इसी प्रकार जैसे का अर्था बताया गया उसी प्रकार मनसोम का भी ऐसे अर्थ घटाना और सौ प्राण से प्राण यद बात हो बात हो सबका अर्था घटा देगा गुलाब जाए बोलो एक समझे तो सब समझना एक तरीका है इसी तरीके से सब प्रभाव ये कहना चाहते हैं आज में कहा मन आदिशु एवं यथोत्तम मन आदि में इसी प्रकार जैसा बताया किसने श्रोतम करके जो बताया था वैसे मन आदि मनसोम मैंने मन में जो मनन करने के सामर्थ्य अपने आप नहीं है जैसे जल में जलाने का सामर्थ्य अपने आप का नहीं है अग्नि से संबंध उस प्रकार मन में जो संकल्प विकल्प करने की शक्ति विशेष है वो अपने आप नहीं तो कहा से है वो तो आफ्ता से है जैसे आपका से उसी को आप मनस मन ये समझे इस तरह से लक्षण परिचय कराते थीक थी। न्याय सामान्य युक्ति बराबर है न्याय बन युक्ति युक्ति समान है जैसे स्रोत का न्याय सब तो युक्ति सामान्य समान युक्ति है जैसे वहां समझा तो सभी समझाएंगे न्याय बोलते तो तो उतार देती है क्या पता दूसरा कच्चा हो कंतु नहीं पका हुआ ही होता है तो समझ जाती है ठीक है थाली पुलाव बोलते हैं किसको जान लिया तो सबको जान लिया स्थिति हो जाती है का न्याय न्याय बराबर युक्ति बराबर है जैसे में जिस तरीके से घटाया गया वैसे मनुष्य वैसे घटाना समान माने से यथोक्तम व्याख्यात है व्याख्या जैसे स्त्रोत्र से स्त्रोत्र में व्याख्या की गई भाष्य में ठीक ऐसे ही मनुष्य मन में भी ऐसे व्याख्या समझ लेना यदि भाषण में वैसे समझ लेना सब यही व्याख्या समझ लेना बोला टिप्पणी आठ नंबर की जड़ जड़वा तुल्यत्व जैसे स्रोत जड़ है अपने आप प्रवृत्त नहीं हो सकता दूसरे के जैसे जल स्वयं नहीं जला सकता अगले के संबंध से जला पाता है ठीक इस प्रकार स्रोत जड़ है जड़ होने के कारण स्वतः उसमें शक्ति नहीं है सत्य ग्रहण करने की शक्ति तो जड़ क्या ग्रहण करेगा इसलिए वो चैतन्य के ज्ञापन होता है ठीक है प्रकार वो जड़मे भी है किसने बंदे भी है पानी भी है ठीक यही है जड़त्वादि जड़वाद युक्त जड़ी युक्त है समान जैसे जड़ है उस प्रकार मन भी जड़ है पानी भी जड़ है प्राण भी जड़ है चक्षु भी जड़ है सब में यह अत्येष करना है कहा अच्छा ठीक है नहीं मनसो मनस्तुम भागो बागतुम का स्वातंत्र मन का मन थी का वाणी स्वतंत्र हो नहीं सकता वाणी में बोलने की शक्ति स्वतंत्र नहीं है मन में मन करने की शक्ति स्वतंत्र नहीं है कल्पित है कुछ चेतन आत्मा में सारे कल्पित है अध्यस्त है आरोपित है अध्यक्ष अध्यस्त है अथो अधिष्ठान सत्ता प्रकाशा ध्यान सत्ता प्रकाश होना प्रकाशा मन आदि में अधिष्ठान के सत्ता अस्तित्व और अधिष्ठान के प्रकाश दो के द्वारा ही अस्तित्व भाती हो रहा है मनो अस्थि बोल रहा है ना उसका जो कल्पित है आत्मा में निर्विशेष आत्मा में कल्पित है वो जो अस्तित्व धर्म आत्मा का आ रहा होता सत्ता और भाती प्रकाशित हो रहा है मन तो देखता है, है।, है बोलते हैं तो का था था। आत्मा का दर्शन यहाँ पे चाहिए अस्थिभा आत्मा का स्वरूप होता है ये बोल रहा है नहीं मनसो मनस्तों बाजो वर्तों बात स्वतंत्र न संभव ही स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है मन में मनन करने की शक्ति और बाहे बोलने की शक्ति स्वतंत्र नहीं है क्यों अत्य भी दूरी है और स्वयं आरोपित है आरोपित पदार्थ में अधिष्ठान के सत्ता स्फूर्ति को लेकर ही प्रयोग होता है जैसे रज्जु में कल्पित जो सर्व होता है रज्जु हिले तो सबको हिल पाएगा ज्जु में क्रिया हो गई हवा के रज्जु हिले तो आपको सर्व हिलता हुआ रहेगा आपकी सर्व रूपी हो गई अगर रज्जु चुपचाप हो तो, तो सर्व नहीं हिलता हिल नहीं सकता और सर्प दिखता है।, है? है, है।, है तो देखना क्या रज्जु के अंश वहां देख रहा है सर्प में देखना है या क्या दिख रहा उसको वो हायरे वस्तु ही नहीं है इस प्रकार के वास्तव में आरोपी तो अनुष्ट के सत्ता अस्फूर्ति को लेकर प्रकाश हो यह तो अधिष्ठान सत्ता प्रकाश आदि जहाँ ये कल्पित है कहा तो मनाजी तो उसी के जो तो सप्ताह अपने अस्तित्व और प्रकाश उसी को लेकर ही सप्ताह तो प्रकाश तो उसी से अस्तित्व तो आ रहा है मना आदि में और प्रकाश का प्राप्ति तो वस्तु प्रकाश करने की शक्ति आ रही है मनाजी में अधिष्ठान का है तो अपना नहीं है सत्य अधिष्ठान वो जो मान आदि जो आरोपित है जो अधिष्ठान कौन है फिर उसका कहाज्जु में सर्व कल्पना करते हैं अधिष्ठान तो है प्रश्न है, तो है? है? है। उत्तर देते हैं तथ्य अधिष्ठान गुरु उपलक्षण और वो जो अधिष्ठान है मन आजि आरोप होने में जो अधिष्ठान वस्तु है निर्विशेष आत्मा को ही उपलक्षण के द्वारा समझना चाहिए शक्ति वृत्ति से नहीं मनवाणी का विषय नहीं है शक्ति वृद्धि से नहीं बोल सकते हैं ये विशेष में प्रसंगा किसान हो अगर वो विशेष व आत्मा जो जो विशेष होता है वह अध्यस्त होता है ये फॉर्मूला है व्याप्ति है या युक्ति है जो जो विशेष होगा विशेष होगा वो कल्पित होगा यही है विशेष वत्तर अध्यस्तत्व प्रसंगा अगर विशेष मानेंगे तो वो भी कल्पित तो होने लग जाएगा तो आत्मा भी कल्पित होगा तो जगह तो जगह से दोष आ जाएगा कहाँ कल्पना करेंगे उस बात सबकी कल्पना तो आत्मा में करेगी और आत्मा की कल्पना कहाँ करेंगे तो त्रिकाला बाधारित है कल्पना नहीं हो सकती तो विशेष बात मानेंगे आत्मा को तो वो भी अवश्य मानना, मानना पड़ेगा इसलिए नहीं सकता तो सब सारे पदार्थ उसमें वास्तव में रज्जु में सर्वकल्पित तो नहीं होता वेदांत मन में ध्यान में रजु अव छिन्न चेतन में सर्पकल्पी कहता है तो चेतन में ही कल्पी कहता हम सामान्य व्यवहार दृष्टि से बोलते हैं रशि में सांप कल्पित है बोलते हैं, कल्पना है, है वह आत्मा आएगी है आत्मा विभुत व्यापक है आत्मा व्यापक है कुछ आत्मा में गल्पी है रज्जु के घेरे में पड़ा हुआ आत्मा में सर्प कल्पी है यदात सारे पदार्थ चेतन में कल्पित है यदात ऐसा है अब कहते हैं जो तो दो विभक्ति का यहाँ उपदेश हुआ है यदि दिव्यांत है और सौ प्राणस्य प्राण को प्रथमांत है दो प्रकार की विभक्ति का जो उपदेश है यहाँ क्यों ऐसा किया तो इसका विशेष व्याख्या करते हैं दोनों की आवश्यकता है बोलना चाहते हैं पदवाशन में क्या होता आपको बातों का आतंक को प्रथमांत करके असल करके पदवाश्य बोला गया कहते हैं दिव्यांग की जरूरत है सब में समझना और सब में प्रथमांत भी समझना ऐसा मान हैिंग तो वाले तो नपुंसक लिंग बराबर होना है प्रथमा द्वितीय बराबर होना है इसमें जैसे ज्ञान प्रथमा के वचन भी ज्ञान और दिव्या का वचन भी ज्ञान फलम दोनों ऐसे भी होता है फलम अस्थित फलम आना या एक द्वितियां फल बोलाओ बोले तो फलम बोले फल आये बोले केलभ हो प्रथम द्वितिया बता वहां भी समझना बोलिए दो विशेष आड़े पद हैं एक प्रथमांत पद है सौ प्राण के साथ प्राण सब से प्रथमांत प्रयोग किया है और बासूहब आसमार द्वितीय का प्रयोग किया है ये दोनों का तात्पर्य बताते हैं टीका विबोध है निर्देश तात्पर्य जो प्रकार की विभक्ति का निर्देश है उपदेश है यद बाचो बात सौ प्राण से प्राण एक प्रथम घटित है एक दिव्यांग घटित है उसका तात्पर्य बातम यदि दिव्या निर्देश या दिव्यांत पर। विषय पड़ता है बात यदा दिव्या का निर्देश है निर्देशान उपदेश और प्राण यदि प्रथमान निर्देश सौ प्राण से प्राण करके प्राण बोला प्रथमांत हैत्म सर्वप्रथ विभक्तमित उसका तात्पर्य बताना है दोनों विभक्तियों का सभी में दो दो विभक्ति समझना सभी में प्रथमांत भी समझो पांचों में पांच है यहाँ पांचों में प्रथमांत भी समझना पांचों में द्वितीय भी क्यों समझना तो भाष्य टिका से आपको पता जाएगा ठीक है अच्छा तो बाचोह बात्य में कहा बाचोहारातम प्राणस प्राणी विभक्तिव सर्वत स्रष्टव्य में कहा जो बाचोह बाचन जो द्वितीयांत है वो सभी में भी द्वितीय समझना प्राण से प्राण ऐसा भी समझना और बाजे तो दोनों ही है बाचोपासन और प्राणस प्राण जो प्रथमांत है उसको भी द्वितियांत करके समझना बाचोपासन को प्रथमांत भी समझना है, दीदी विभक्त द्वय दो प्रकार की विभक्ति दिखाई पड़ रही विरुक्त विरुक्त विभक्ति एक ही एक प्रकार का उपदेश और दो प्रकार की विभक्तियां दिख रही है तो यह क्या करना सर्वत्र के पांचों में देखना पांचों को द्वितियां में समझना और पांचों को प्रथमात में समझना के तो अर्थ कर पांच और विभक्त द्वये से दिव्य प्रथमांतर्थ दिव्यांत में समझना प्रथमांत भी समझना दोनों समझना पांचों के पांचों में समझना ये तो आगे बोलेंगे दो दिखा षी अनाक्रांत कर्णवाद्य स्रोत्र आदि सकल शब्द प्रकृत्य कहा समझना है पहले वाली में समझना बाघ वाली में समझना स्त्रोत्र से में एक षठंत है एक षष्टी से भिन्न है किसपे समझना ये दो दो विभक्ति से आक्रांत ष्टी घटित नहीं है जो उनमें दो दो, दो विरोधी समझा घटित उसमें दो विरोधी पहले वाले का, बाद आक्रांत नहीं होने संबंध नहीं जिसमें जैसे स्रोत्र से श्रोत्र जो आया चक्षुश चक्षु बादण से प्रमाण जो ष्टी नहीं जहां उसने प्रथम आदमी किया उसने समझ पहले वाले में वर्षी वाद्य परीक्षा से बोला जा रहा है करके बोला जा कौन है मनसो मना चाण चक्ष चक्ष अतिशाह व्यक्त्यालोक है जिसमें हम चल रहे हैं अभी उसने ऐसा समझना ही अच्छा तो भाष्य में देखिए बातो बात प्राण से प्राण इस विभक्त सर्वत्र वो क्या सभी में देखना चाहिए कथम क्यों कैसे देखना चाहिए प्रश्न होता है कथम प्रश्न है तो उत्तर देते हैं पृष्ठ पूछा हुआ है पहले मंत्र में पूछा था खे रेशित प्रेषितम मना इत्यादि पूछा गया था तो पूछा हुआ था उग्रेश जो तो किया जाता है उग्रेश पर प्रथमा लगाया जाता अयम किम करके पूछा किसी ने अयम किम ये क्या है तो उत्तर क्या देगा अय बहु ऐसा बोलेगा बैल है ऐसा बोलेगा अथवाम पूछा ये क्या है पूछा तो बोलेंगे प्रथमांत बोलेगा तो पूछा हुआ जो होता है उसको उत्तर देने देने वाक्य है था। को का ये राष्ट्र बोल रहे हैं पृष्ठत् स्वरूप निर्देश प्रथमा एवं निर्देश तो पूछा हुआ वस्तु में जो स्वरूप का निर्देश करना, करना है उपदेश करना है प्रथमा के द्वारा ही होना चाहिए इसलिए सब बात बात बात ऐसा समझना बात को तो क्या समझा बात तीन और चार की टिप्पणी फिर में कहा आकांक्षा उसके कारण की आकांक्षा कैसा क्यों ऐसा प्रयोग करना दो दो का प्रयोग क्यों करना एक शब्द में दो दो विभक्ति प्रथमा भी समझना द्वितीय भी समझना क्यों ऐसा समझना एक जिज्ञासा पूछता है तो उसका उत्तर देते हैं क्या बोलते हैं पृष्ठत्व पूछा हुआ वस्तु है जो पूछा जाता है तो उसके उत्तर प्रथमा से दिया जाता है अयम कहा तो अयम मनुष्य ऐसे क्या के कौन है तो अयम मनुष्य मनुष्यम तो नहीं बोलेगा ना जो पूछा हुआ होता है उसको प्रथमा से होता है यही उत्तर दिया गया चार नंबर की टिप्पणी है प्रथम प्रथमया निर्देश है प्रथमा के द्वारा ही निर्देश होता है पूछा हुआ प्रश्न क्यों यहा सो यमित जो तुमने पूछा था ना वह इस प्रकार यह है सो अयम अयम करके प्रथमा के एक वचन को क्या जो तुमने पूछा है वह अयम यह है ये यह माने क्या हुआ जो द्वितीय हुआ कि प्रथमा हुआ अयम प्रथम पूछा हुआ प्रश्न के उत्तर में प्रथमा लगाया जाता है फिर तृतीय क्यों कहना सब एक प्रश्न उठेगा था, था दूस दूस तो इसलिए कि प्रथम मंत्र में पूछा था इसमें द्वितीय मंत्र में सबको प्रथमांत समझना षि घटित नहीं जो दूसरा है षष्टी घटित तो षष्टी रहना है प्रथमा द्वितीय समझना श्रोत सेम कुम जो आया उसमें प्रथमाद्वित समझना ये कहा अच्छा आगे कहते हैं तस्वीर ज्ञात्व दासनगा तस्वीर ज्ञात करना तो निधि और उसको जानना भी है आगे चक्षुशा चक्षु बोलने के बाद ज्ञातवा पद का अध्याय करेंगे चक्षु के चक्षु आदि को जान करके बोलेंगे जानकर के अमृता भवन भी आगे आएगा जान कर क्या हो जाएगा जो आंख का भी आख है कान का भी कान है और का भी स्रोत का है जितना भी मन का भी है उसको जानकर अमृत अमृत हो जाते अमर हो जाते हैं कलो है तो गय है जो पदार्थु का चक्षु आ चुना है है अध्ययन होगा तो उसको जान करके कर तो जान करके बोलना हो तो फिर तो वहां द्वितिया लगानी पड़ेगी इसलिए बातों हुआ बात सबने इसे बात कहा था मंत्र में सुर्खी ने जानबूझकर के करके शब्द दोनों विभिन्न कराने के लिए ऐसे विपरीत विभूति का प्रयोग कर दिया एक दीप्यांश एक प्रश्न सुर्खी का ऐसा प्रयोग है ये बोलना चाहता है एक आपका संग पूछा हुआ पशु होता है खाली पूछकर के नहीं छोड़ता उसको जानना इष्ट होता है जानना, है जानना चाहता है तभी पूछता है केवल पूछ करके नहीं छोड़ता करके नहीं पूछा गया वस्तु है तो क्या है? हाँ। है माने माने जानने योग्य से इसके बाद में जो दिव्या देखी सब ने द्वीय समझना और सब प्राणों से प्राणों में जो सब में प्रथमा समझना है पांच और छह लीटर पानी तस्वीर पृष्ठ से निष्क्ष भी लगाने की आवश्यकता है छह नंबर चुप तम एक विधम जान ही ऐसा अर्थ करना पड़ेगा आज इस प्रकार के आत्मा को तो जानो किस प्रकार के आत्मा जो तो स्रोत्र का स्त्रोत्र है हाँ मन का मन है बानी का बानी है, प्राण का प्राण है और चक्षु का चक्ष आत्मा को जान हो तभी अमर हो जाओगे या तो करना है तम ये एतन आत्मा जन केवल ज्ञान विषय क्या वक्तव्य ज्ञान के विषय बना करके वक्तव्य कहना कहना है आगे इसलिए लिए दिव्यांग भी सबको मानना पड़ेगा या तो किया अच्छा आगे भाष्य देखें पतो पातो हवा चंप्राण इतिहास सर्वत्र है इससे होगा पांच प्रश्न है पांचों ये उत्तर भाक्य में पड़ेगा एक में यहाँ उत्तर वाक्य में द्वितियां पद है एक प्रथम दिखाई पड़ता है पांच दिव्य नपुंसक पुरुष वाले हैं प्रथम द्वितिया कौन ले सकते हैं नहीं है इसलिए भारतों का प्राणाक्षण जो बोला एक प्रथमा घटी एक द्वितीय घटी क्या क्या करना इससे साथ यहाँ से प्रथमा और द्वितीय को लाभ लेकर सर्वत्र विभक्ति पांचों के पांचों में सबने दो दो विभक्ति समझना पूछा हुआ है इसे निर्देश करना है प्रथमांत ऐसी और उसको आगे उसको जानना है इसलिए उसको जान बोलना है इसे द्वितीय सबने पांचों के प्रथमा द्वितीय दोनों समझना इसके श्री दोनों विभक्ति विरूप विभक्ति का प्रयोग कर दिया एक ठीक ठीक है प्रथमा योग मन आदि प्रवर्ता का किम स्वभाव पृष्ठभ का पूछा गया था मन आदि का प्रवर्तक क्या स्वभाव वाला है किस प्रकार से उसका प्रेरणा करता है पूछा हुआ है मन आधे प्रवर्तक है क्या मन आदि जिसने भी है पांच है मुख्य रूप से पांच में लिया गया है इनके प्रवर्तकों ने प्रेरक कहा स्वरूप निर्देशा करते हुए उसका स्वरूप का निर्देश करना चाहिए और स्वरूप निर्देश में सबसे प्रथम या जब स्वरूप का निर्देश करना तो प्रथमांत विभुक्ति के द्वारा ही करना होगा प्रथमा लगा होगी इसलिए बातव को भी एक पर्च में समझना चाहिए और प्राण से प्राणा का एक प्रश्न प्राणी से प्रथमा प्रोक्ता ये वैयाकरण ने कहा है जो किसी के पूछा हुआ का उपदेश देना है उत्तर देना है तो प्रथमा के द्वारा देना चाहिए नहीं होगा निर्देश से प्रथमा प्रोक्ता तो उपदेश देना के समय में प्रथमा गठित करना चाहिए पूछा हुआ प्रश्न को उत्तर देना समय में समाधान आगे अतिबुच्च धीरा इस उत्तर वाक्यम साहेगी अब आगे पांचों के पांचों का आपको पता लग अब तप्ष्ट तप्ष्ट हो गया तक्ष आगे क्या है ज्ञापच्चिवृच धीरा प्रत्याश् अतिबृच धीरा इस उत्तर वाक्य आगे का जो वाक्य है मंत्र का उसका अध्ययार के साथ योजना अध्यार क्या करेंगे ज्ञापन लगाए उस, उस आत्मा को जानकर जो चक्षु का चक्षु है, का है उसको परित्याग कर अति वही वापस करके लब किया हुआ है उसको परित्याग करके आत्मा आत्माभाव परित्याग कर ईर पुरुष की आवश्यकता है इसे धीरा वाला सब के जो जिसमें आत्मभाव हो रहा है चतुरादि में उसको परित्याग करके फिर क्या होगा प्रत्यय फिर ये को अमर हो वजा प्रत्यय के साथ जो होते हैं कहा है जो स्त्रोत्रादि के उपलब्धि के निमित्त बना है स्त्रोत्र जब अपने शब्द का ग्रहण करता है निमित्त लिए बना हुआ आत्मा जो आपका ऐसा निविधता हूँ लक्षण जिसका लक्षण बताया क्या लक्षण बताया का जो स्त्रोत्र है करके बताया ऐसा नित्य उपलब्धि स्वरूप और नित्य उपलब्धि स्वरूप है वो जैसे अग्नि में दृत्य है जल में अनित्य है उसी प्रकार ये जो स्त्रोत्र का स्त्रोत्र करके जिस आत्मा को कहा जा रहा है ये शुद्ध आत्मा की चर्चा है इसमें लक्षणादृति से बोला जा रहा है तो कैसा नित्य उपलब्धता स्वरूप है तो तो नहीं विज्ञापुर विज्ञापुर विपर रूप विद्यार ऐसा है विज्ञाता का जो विज्ञान की स्वभाव ज्ञान स्वरूप है उसका सब लोग नहीं होता सुसुप्त भी वो ज्ञान कह जाता अभाव हो जाता है सुसूप परमाता को जो ज्ञान होना है सुसूप में कोई ज्ञान नहीं है विशेष ज्ञान नहीं होता परमाता को जो ज्ञान होता है विशेष ज्ञान होता है सत्युरादि के संबंध से विषयों का ज्ञान होता है कोई ज्ञान नहीं होता सुसूप वहा स्वरूप ज्ञान है नहीं विज्ञात विज्ञात अविनाशित वास नहीं कहा है विज्ञाता का जो विज्ञान है उसका कभी लोक नहीं होगा फिर ज्ञान है वहां तो वस्तु प्रकाश कौन है? वो कर रहा है वो वस्तु तो क्यों नहीं जानता के प्रश्न उठेगा वस्तु तो का अभाव इससे प्रकाश नहीं वस्तु का अभाव वस्तु नहीं है वस्तु ग्रहण करने वाली इंद्रिया भी नहीं तो विशेष ज्ञान था विशेष ज्ञान का भाव सामान्य ज्ञान का भाव नहीं स्वरूप ज्ञान का भाव नहीं हो रूप ज्ञान है सभी तो जगने के बाद बोलता है जो बात में बताता है सुखम स्वास्थ्य न किंचित अवेदिश आराम से सोया सुख प्रवोक सोया कौन सोया सोया जान करके आया अंजान में आया था किंतु वह बोलने की शक्ति नीति बाणी जब जगह जो आत्मा सोया हुआ अवसर में है वहां वही यहाँ आ जाता है प्रमाता बन गया बोल रहा है क्या बन गए प्रमाता इंद्रिया आ गई प्रमाता बन के बोल रहा है प्रमाता बोने के बोलता है वही जो तो वहां साक्षी भावना का आत्मा तो वही है तो प्रमाता क्यों इंद्रिया आ गई इंद्रिया बोने से प्रमातापन भी बोलता है ख्याल आ जाता तो मनाली आ गए ख्याल आ जाता संस्कार मन में होता है आ जाता है उपलब्धि चर्चा नहीं परमाता की चर्चा नहीं समझाक्षी चर्चा है निर्विशेषम आत्म तत्व बुद्धवात्मापद का अध्याय किया बुद्धवा उसको जानकर उस प्रकार के आत्मा को समझ करके क्या होगा तो अति समझ करके फिर त्यागना भी है क्या त्यागना है अच्छा अनबोध अनुपित बुद्धिया संसारा मोक्षण त्रित्वा अपने को गुप्ता करके अलग करके ये त्यागना है जिसके अज्ञान के कारण अनुपबोध माने अज्ञान अज्ञान निवित आरोपित बुद्धियादि लक्षणात्सार्थ जो बुद्धियादि स्वरूप संसार था अज्ञान के कारण में करके बैठा हुआ था ये था अज्ञान उससे अपने उसको प्रत्याश कर अपने को अलग करके ठीक है मोक्षण अपने को मुक्त करके ठीक जो तादाब तथा बुद्धि आदि में इसको अलग करके तादात तो करके आया फिर सब कोई नहीं कर सकता बोला तो धीरे पुरुष होगा और ढेर सा भी जो होगा वही काम कर सकता है के दृष्टांत दिया है के जो होता बेहतर एक में होती उसको है उसको निकालना कोई कठिनाई है घूटने का डर है बाहर के छील धीरे धीरे धीरे करके से निकालना होगा मुंजानी सीकाई व्यक्त आता है क्योंकि मुंह के भीतर के जरूरी निकालना वही कठिनाई है बड़ी मुश्किल से निकाल सकता है सावधानी के साथ उसी प्रकार आत्मा को अवत करना है। तो इसलिए कहां धीरा बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है ऐसे ही बुद्धि वाला काम नहीं कर पाएगा बुद्धि तो सभी के पास है जो तो भीषण के तरफ लगा दिया उसके वो बुद्धि बुद्धिमान नहीं कहा जाता है यहां पर बुद्धि हो मलित बुद्धि शुष्क बुद्धि वाला काम बुद्धि ग्राह्यम और इंद्रियम करके आता है वो कैसा है बुद्धि का विषय बनता है इंद्रियो का विषय नहीं बनता करके माने है मान वृत्ति व्याप्ति है फल व्याप्ति नहीं है ये काम आत्माकार वृत्ति तो बना रहा है आत्मा को हटाने के लिए आत्मा अनात्माकार वृत्ति को हटाने के लिए आत्माकार वृत्ति बनाने बनानी है किन्तु वो वृत्ति आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकती जो आत्मा स्वयं तो प्रकाश है उसके प्रकाश की आवश्यकता नहीं मंत्र प्रत्याशा इस्लोक से हट करके आया ये लोक क्या है शरीर ये शरीर को ये लोग लोक शब्द से कहा शरीर में जो तादात झगड़ा हुआ है मनुष्य हो पुरुष हो स्त्री हो बाल हो पृत हो इत्यादि तो तादात्मक झगड़ा तो हुआ है उस आत्मा को जानने के बाद इसको प्रत्याश कर पाएगा विचार से काटेगा इसलोक असंग शस्त्र गीता पंद्रह सत्या इसको काटने के लिए असंघ स्मृति शास्त्र चाहिए प्रत्यात्मा आप लोग शरीर से अलग होकर ही आता ]ですね, आता है प्रत्यय मानी जीवित अलग होकर मर करके नहीं जीते जी अलग होना विचार से अलग होना है मर करके अलग होने तो वाले तो फिर शरीर मिल गया उसको मरने के वाला अलग तो हो जाता है पूरे शरीर के वो तो फिर किसी दूसरे शरीर में जाकर जूझ जाए मरता माने पूरे शरीर का नाश होता नहीं है पूर्ण शरीर और सूक्ष्म शरीर के जो वियोग है उसी का नाम मृत्यु शब्द से रूप में बोला जाता है शोक शरीर उसका बचा हुआ है कारण शरीर उसका बचा हुआ है तो शरीर प्राप्त हुआ ही होगा या तो तीनों शरीरों से मुक्त होना है पूर्व शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से मुक्त होगा तभी आगे शरीर नहीं होगा अन्य स्वयं अप्रत्यसंधीये अब यह शरीर से जब मुक्त हो जाएगा तो फिर अन्य शरीर के कारण नहीं उसके पास अन्य शरीर देने के कारण नहीं है तो कारण कौन थे संचित कर्म आदि कारण बनते थे संचित कर्म आदि ज्ञान रूपी अग्नि से नष्ट हो गए एक बोलना चाह रहे हैं कारण नाश्ट हो चुका है जो तो कर्म का आशय था अज्ञान अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान नष्ट होने से